तमा परादा भोजनानि मापराधा भोजनाघवनशक्र निर्भेन पत्र भेश भेद सहजानुषाण इंद्र मानो बधि हे इंद्र हे समर्थशाली नो बधी हमारा बद मत कीजिए न हमसे परे होइए अनह प्रिया भोजनानी प्रमोशी ना तो मेरा मगवन शक्र निर्भेत मेरे अंडों को बच्चों को मेरे त्रा भेद न हमारे पात्रों को साधनों को नष्ट कीजिए सहजानुशानी जो कि मेरे अत्यंत अनुकूल हैं, अनुबध ही इंद्र ईश्वर से कहा रहा है उपासक साधक मेरा बद मत कीजिए तो कैसी प्रार्थना है किसी कसाई से कह रहा है कसाई सुनेगा या नहीं सुनेगा उसकी कैसे सुन देगा ईश्वर हमको अलग कर सकता है वो तो हो सकते हैं क्या ईश्वर से द्रव्य रूप में तो ना तो हमको वो मार सकता है वो तो अपने स्वभाव से मारेगा शरीर से मारता है वो कभी कि ये नियम लागू नहीं हो रहा है मारना व्यक्तियों को मार देते हैं ऐसे ईश्वर है, है। दूसरा अर्थ लिया जाए न्याय था पीछे अपना नहीं अनर्थकम बाकी अनर्थक दिखाई दे लेकिन आर्स हो आप तो वाक्य हो, लेकिन निरर्थक दिख रहा हो वो क्या होता है हर किसी अन्य अर्थ का ज्यापक होता है अद शब्द किसी भी अर्थ में नहीं लग रहा है अपने अर्थ में और चीज को कह रहा है और चीज क्या हो सकती है फिर हम जो जीवन होता है हमारा जो अस्तित्व होता है जिसको कहते हैं कि का अर्थ यहाँ पर होता है ऐसी जीवात्मा मार्ग पर धर्म मार्ग पर है। ऐसा मैं आदमी कोई भी नहीं कहता है कि मैं हूं तो भाग जाता है यानी कि हिम्मत कब बनती है किसी के सामने ये अलग बात है लेकिन किसी से बताता है तो ना देखो ये काम मैंने बिगाड़ दिया है यदि ठीक हो जाए तो बुला के बताता है मैंने किया ये काम करने वाला है वो मैं काम जो करने वाला मैं है वो जैसे ही बुरा करेगा वो मर जाएगा अब कर लेना अधर्म करना ही क्या है मरना है करना क्या होगा फिर अगर बुराई किसी ने कर लिया और उसके बुराई कोई सिद्ध कर देता है अब वो मार दिया उसको उसने ये मारना होता है दूसरा मारना होता है कि यदि हम अपने जो पहुंचे हैं उससे यदि हमको गिरा दे कोई जो मान था स्तर था जो ना सामने रहने का अर्थ एक उदाहरण आता है जब था ना इसके बारे में आता है पांडवों की अपनी प्रतिज्ञा थी उसने कह दिया था गांडीवी को अधिकार कर दिया था जो मार नहीं रहा था ना उस समय वो उसको दिया दिया था था धर्मराज ने, ने तुम्हार दिया था कि तुम्हारे गांडीव को है है ऐसे बोल दिया धर्मराज लग गया कि क्या करने जा रहा अब ये तलवार उठाने लग गया अर्जुन तो उसने कहा क्या करने जा रहे हो तुम उसने कहा मेरी प्रतिज्ञा है जो मेरे गांडीव को धिक्कारेगा मैं तुम्हें मार नहीं सकती अच्छा नहीं है ये मारना एक उपाय मारने का मैं बताता हूँ वैसे मरता है, को गाली दे देना ही उसकी मौत है। मर जाना मतलब अभिप्राय यही निकला कि जहाँ भी हम किसी भी स्तर में है ना अच्छे स्तर पर उससे गिरना ही मृत्यु है। हम अच्छे आचरण को व्रत को लेकर चल रहे हैं, व्रत तोड़ देते हैं वही मरना है अपने आदर्श से हम गिर जाते हैं यही हमारी मृत्यु है छाई को हम अपने स्वीकार करके फिर उसी की निंदा करने या उसी के विरुद्ध चलने, विरुद चलने लग जाते हैं। विरुद्ध जैसे ही चलने लग जाते हैं वही हमारी मृत्यु है संकल्प तोड़ देते हैं ये ये मरना ही है ये सब। मुझे मत मारिए अर्थात मैं कभी भी अपने ऐसी स्थिति में ना आ जाऊं कि अपने संकल्पों की दृष्टि में जो कोई आ गया व्यक्ति ये अच्छा नहीं है इसमें क्या होता है कि मारने का मतलब क्या होता है देखिए जो बड़े व्यक्ति होते हैं ना और दुष्ट प्रकृति के नहीं है तो छोटे व्यक्ति जब उससे दुष्टता करता है कोई तो उस स्थिति में वो क्या करते हैं उससे बातचीत बंद कर देते हैं उसके ऊपर नहीं जाकर के पीटे कुछ नहीं करेगा उसको उसको छोड़ना बात नहीं करते उससे। है उससे है आप अपमान दिखता है ये मेरे से नहीं बात करता है से हम मिल के रहना चाहते हैं ना अब उसने हमको काट दिया कह करके मैं तेरे से बात नहीं करूंगा है जो भी है मेरा अपमान तो वो स्थिति मृत्यु वाली ही है।, अभी करते है गुरु भी जो भी बड़े लोग जो होंगे ना बहुत अधिक मतलब हम करते हैं दुष्टता उनके सामने करने लग जाते हैं भज्ञा तो करें हटा नहीं सकते एकदम से हट भी नहीं पाते हैं इतने ढीठ हो जाते हैं कहने पर ही नहीं मानते हैं तो वो स्थिति यानी बड़े के द्वारा जो हमारा तिरस्कार आरंभ हो गया बड़ों के द्वारा जो हमारी उपेक्षा आरंभ हो गई ये ही क्या है मृत्यु है के साथ ना हो जाए हमारी भी तो ये ना समझ ले कि यह तो दुष्ट है मेरी बात नहीं मानता है ये ईश्वर की जो आज्ञाएं हैं, उनके जो उपदेश हैं, उनकी जो रचना है चाहे जो भी ईश्वर का स्मरण है पर इधर से क्या है वो हमको उपेक्षित कर रखा छोड़ देगा ना अब तो ना जो करना है मेरे से तो कोई काम है नहीं तुझे अब मेरे ऊपर ये अच्छा है ऐसा ध्यान नहीं देगा ऐसे ध्यान देगा क्योंकि दुष्ट व्यक्ति के ऊपर भी तो ध्यान तो देना ही पड़ता है ना जो भी होता है वो दोनों के ऊपर ध्यान रखता है होता है उस पर भी ध्यान रखता है जो अच्छा होता है उस पर भी रखता है तो ध्यान तो रखना ही पड़ता है तो ध्यान रखने का मतलब है एक का हित करने के लिए अच्छा मानते हुए ध्यान रखना की ये अच्छा है तो इसकी सुरक्षा दे. देंगे हम, इस प्रकार को ध्यान जो ध्यान रखना है वो वास्तविक ध्यान है और वो तो है कि देखो काम दुष्ट कर दुष्टता करेगा देखते हैं, दोनों तरफ से रखेगा उपेक्षित रूप में रखेगा कि ये निकृष्ट जीव है, आत्मा करता है सोचता है, बोलता है, करता है, बोलता करता तो अब ईश्वर की ओर से हम ऐसे उपेक्षित हैं, जैसे दुष्ट शिष्य या पुत्र माता पिता से उपेक्षित रहते हैं क्योंकि माँ बाप साधारण रूप में बच्चे की उपेक्षा नहीं कर सकते होकर के उपेक्षा करनी पड़ती है जब ही ईश्वर भी यदि हमारे लिए इतना हितैसी है तो उस सामान्य स्थिति में हमसे बात छोड़ दे हमारा ध्यान छोड़ दे ऐसा नहीं होगा छोड़ेगा जा करके तो यहाँ यही अभिप्राय है कि हमारी ऐसी निकृष्ट स्थिति ना हो जाए देता है न वही बताया ना कि एक तो मान रहा है कि ये अच्छा है है तो उसको प्रसन्नता होगी ना मतलब प्रसन्न जैसे हमको यहाँ होती है कोई अच्छा काम कर रहा होता है तो इसकी सुरक्षा होनी चाहिए इसकी करते हैं ना करता रहता है तो वो हम नहीं काम न करते हमको विवश होकर के चलो क्या अब करें इसको देनी पड़ती है हमको वो अलग है लेकिन हम जैसे प्रसन्नता से उसकी सहायता करना चाहते है वैसे तो नहीं करते ना बुराई पर करने पर कही यानी कि वो अच्छे मार्ग पर लाना तो चाहता है लेकिन एक व्यक्ति स्वत आ रहा है उसके प्रति जैसी भावना होगी और एक को उसको पकड़ के दंड दे के लाना पड़ रहा है बराबर नहीं है ना दोनों तो एक प्रति तो उपेक्षा का भाव रहेगा ये, उतना अच्छा कैसे मानेगा वो इसका भी सुधार हो जाए ठीक जैसे अध्यापक होता है ना एक एक को बता दिया विद्यार्थी को ये पाठ याद कर लो उसने पाठ ला के सुना दिया तो मारता है उसको थप्पड़ मारता है जो भी करता है चाहता तो ही इसको भी पाठ याद हो जाए पर थप्पड़ मारता है जब तो उसको अच्छा थोड़े लगता है लगता है उसको अच्छा नहीं मानता है वो पर चाहता है ये सुधर जाए पर भावना नहीं रहती दोनों के प्रति बराबर थप्पड़ लगा और दूसरे के सामने तो हो गया ना अपमानित हो गिर गया नीचे हो तो।, तो वो गिरता तो है ही लेकिन जो चढ़ाना चाह रहा है उसको भी बुरा लगता है ईश्वर भले ही हमारे लिए चाहते हैं कि इसका कल्याण हो लेकिन बुरा चलते हैं उल्टे तो वो नहीं सोचेगा ऐसा फिर जैसे कल्याण दूसरे की प्रार्थना की गई कि आप मुझे मत मारिये अर्थात मेरी उपेक्षा मत कीजिए बस यानी ईश्वर के भावना मन में दूसरी बात है कि मां परादा तो द्रव्य रूप में अर्थ रूप में तो कोई अलग नहीं हो सकता है व्यापक बस तो जब कोई व्यक्ति दुष्ट होता है और वो हमारी नहीं मानते हैं कि मेरे तरह कुछ नहीं है अब संबंध जो तुझे करना हो कर अभी दे देते हैं जो चोरी करता है डाकू करता है उसका बच्चा तो थाने वाले देते है इससे मेरा कोई संबंध नहीं अब तुम जानो कर रहा है जब उसके विरुद्ध चल रहा है वो लगातार उसको कहना पड़ता है कि भाई मेरा नहीं कोई संबंध इससे मैं इससे दूर हूँ अलग हूं यहाँ पर जा रहे कि आप मेरे से अलग नहीं होइए आपके विरुद्ध विरुद्ध नहीं चलूं ऐसे यदि हो तो आप मुझसे अलग होंगे आप अपना नहीं मानेंगे मुझे ऐसी स्थिति ना हो जाए कि मैं आपसे दूर हो आपकी जो कृपा मेरे ऊपर होनी थी वो ना हो ऐसा ना होना तेन ये मुंडक देता है वो जिसको चाहता है उसको देता है तो चाहना हो रहा है ना विशेष यहां ईश्वर की कृपा भी विशेष केवल उस योगी के प्रति ही होती है जो संपूर्ण संसार से अपना संबंध तोड़ करके केवल ईश्वर को ही सर्वस्वान लेता है वो पात्र मानता है उसको फिर मुक्त करता है और किसी को अपना स्वरूप नहीं दिखाता है वो करता है ना सबको नहीं दिखाता है किसी को दिखाता है वो तो इससे होता है ना कि विशेष कृपा ईश्वर की होती है सामान्य ही केवल नहीं है सभी के प्रति अलग अलग है उसकी तो वो तो नहीं देगा किसी हालत में नहीं देगा तो कोई भी चीज हम किस नहीं देते हैं जब उसको अपना से अलग मानते हैं अपने वाले के लिए निषेध नहीं करते अपनी चीज का कि आप मेरे से दूर नहीं होनी हम ऐसा ना हो कि आप मुझे समझें कि ये दूर निकृष्ट है जो इसको हट रहने दो यानी उस जो कृपा करते हैं उत्तम से उत्तम कृपा उसका अनाधिकारी मुझे नहीं समझे ऐसी मेरी स्थिति ना हो वंचित हो जाऊं आपसे दूर हो जाऊं ये भी आया ना तद, जद, तदूरे तद्वंती के अज्ञान से हो जाती है ईश्वर की दूरी हो जाती है हम उसको नहीं समझते हैं नहीं जानते हैं ईश्वर हमारे लिए दूर है जान रहे हैं समझ रहे हैं ये अधिक निकटता तो यहाँ आचरण संबंधी है थोड़ा सा उसमें इतना और विशेष हो जाएगा अनते हुए भी अगर हम आचरण से भी उसको विरुद्ध करते हैं तो अनते हुए अगर हम दूर है तब तो है ही दूर वो केवल अज्ञान से हो जाएगा एक जानते हुए भी दूर रहते हैं हम अला भी अगर उसकी मान लो उपासना नहीं करता है वो व्यक्ति छूट बोलता है अन्याय करता है पाखंड रचता है जो भी कार्य करता है तो उसको वो अच्छा नहीं मिलता है कौन? का जो उसको फल देना चाहिए अच्छे अच्छे कर्मों का वो नहीं देगा वो तो कर्म नहीं क्या देगा हाँ लेकिन जो कर्म जो बुरा है जो नहीं करना चाहिए वो मानता है कि ये कर्म करने योग्य नहीं है मानता है ना लेकिन अब उसी को जो नहीं कर रहा है तो उस भावना की सफलता कहा होगी फिर उसको मानेगा नहीं ये बुरा है फिर नहीं तो उसकी भावना सफल नहीं होती है तो पड़ेगा पड़े पड़े पड़े ये बुरा है, हाँ और उसके प्रति उसको उपेक्षा भाव रखनी पड़ेगी एक व्यापक होता है कि इसकी सहायता की कृपा है एक निकटतम है दो तरह की होगी होता है ना कि किसी व्यक्ति को देखिए हम लड़ते झगड़ते हैं उससे और लड़ने झगड़ने में उसको मार भी देते हैं वो मारते बहुत है लेकिन प्राण नहीं लेना चाहते हम जैसे आपस में आपका झगड़ा होगा गलौज तक कर देंगे लेकिन सिर तो नहीं काटना चाहेंगे ना बहुत अधिक हो गया तब मारना चाहेंगे जान से नहीं तो थोड़ी मोड़ी झगड़ा हो जाता है उसने पुस्तक ले ली और कुछ तो मारना तो नहीं चाहेंगे ना इसमें हाँ, अपने में भी माता पिता तो ऐसा करते हैं, हम भी अपने साथियों से भी करते हैं यानी बातचीत बंद कर देते हैं लेना देना बंद कर देते हैं फिर भी ये मर जाए ऐसा नहीं सोचते हैं। जो भी जितने भी बंद करता है, है किन उस व्यक्ति से कर रहा है उपेक्षा उस स्तर पर स्तर विशेष है पूरी तरह से नहीं कर रहा है वो ये नहीं चाहेगा कि यहाँ से भगा दिया जाए इसको कर रहा है ना बात तो है उसके मन में ये चीज आ रही है कि नहीं ये ज्ञान ये प्रतिक्रिया आ रही है ना उसके मन में भावना और उसका व्यवहार ऐसा हो रहा है हमारे विरुद्ध यानी हमको सुख ना देने की ईश्वर में बनी हुई है बन रही है स्तर पर पूरी तरह से नहीं है लेकिन एक स्तर पर हमको दुख देने की स्थिति बन रही है उसमें कर्म हाँ, हाँ, उस, तो करने के बाद भी ये व्यक्ति ऐसा है ये बनता है ना हमारे अंदर वो कर्म का फल थोड़े है कोई आदमी अच्छा कर रहा है तो वो जो प्रभाव पड़ रहा है अपने ऊपर, फल नहीं है ना उसका ये तो हमारी स्वतंत्रता है कैसा हम माने कर्म से कोई संबंध नहीं इसका वो हम मानेंगे अपने ऊपर है उधर पर अब हम निर्णय करते हैं कि इसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए अतिरिक्त तो सहायता भी करते हैं हाँ। तो प्रभावित प्रभावित तो है ना और क्या है यानी कोई व्यक्ति को जो बुरा मान रहा है वो, है वो? दुखी नहीं होता, नहीं होता है तो क्या प्रभावित एक यहाँ देखिए ये यह जो कोई अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है ये एक अलग स्तर है और उस स्तर से दब जाना ये और अलग स्तर है आप आग के सामने खड़े होते हैं गर्मी लग रही है अभी तो सहन कर लेंगे ना लेकिन वही आग छुएंगे जब वो सहन नहीं होगा लेकिन वैसे भी ताप जब जला देते हैं तो बड़ होता है कि नहीं हो अपनी दृष्टि करनी पड़ती है ना थोड़ी सी वो तो एक है कि मतलब थोड़ी सी असि स्थिति है यानी इतना बल है हमारे पास कि हम विरुद्ध नहीं हो पाते उससे लेकिन उसके प्रभाव वो तो पड़ता ही है प्रकृति के अंदर जो रजोगुण है तमोगुण है वो अपना प्रभाव करता है लेकिन पीतर जो बल होता है ना प्रतिरोधक उसका उससे परिणाम नहीं हो पाता जैसे ये उंगली से हम इसको मारते हैं तो दबाव तो इस पर पड़ेगा ना अगर ये गीला होता तो घुस जाती उंगली इसमें लेकिन ये कठोर है इसलिए उंगली नहीं घुस पा रही है लेकिन बल तो लगाई ना उस पर इसका जो बल है वो कैसे जाएगा निष्प्रभावी होगा वो तो करेगा तो ऐसे ही ईश्वर के ऊपर भी जितनी भी बुराइयां है उसका प्रभाव पड़ता है लेकिन उससे वो दब जाए ये वाला नहीं होता है तो डालेगी चाहे लोहा हो चाहे लकड़ी हो लेकिन सामने दूसरी जो प्रतिक्रिया वाली वस्तु है उसमें उसकी विरोधक क्षमता कितनी है सीमा से वहां से आगे नहीं जाएगा वो हमारे में क्या है वो विरोधक क्षमता जो है वो नहीं है हमारी और से पड़ेगा वो वो नहीं वही प्रभावित ही है ना वो यानी इतना प्रभावित नहीं है कि वो अपनी स्थिति से गिर जाए जैसे इसके ऊपर धक्का मारेंगे तो ये हिलेगी नहीं दीवार आप गिर जाएंगे लेकिन आप उंगली से केवल छूते हैं ऐसे और एक धक्का मारते हैं तो बल बराबर ही पड़ेगा क्या इस पर तो पड़े पड़ेगा ना तो इसको मान लो चलो दीवार है कोई वो जैसे तुला होती है तुला पर देखिए अंतर आ जाएगा ना वो तो बता देता है कितना कम भार पड़ा कितना अधिक भार पड़ा तो जो जितनी भी प्रतिक्रिया हुई वो आ जाता है अंकन में ऐसे ही जितना भी कोई विरोध करता है जो भी होता है ईश्वर के मीटर में उठेगा वो आएगा उसके मन में कि यहां इतना बुरा कर दिया अब वो दबना ही नहीं वो आगे की बात हो जाएगी इसने इतना किया है उसकी प्रतिक्रिया होगी उसमें निर्णय कैसे लेगा नहीं तो यानी निर्णय जब देता है फल देता है वो बहुत बाद में देता है, जान मात्र कि ये है। हाँ वो जान वही वो प्रभाव है उसका यानी वो पहले जो मान रहा था कि ये अच्छा है एक के मानता है ना एक को मान रहा है कि ये अच्छा है लेकिन दूसरे को नहीं मानता ऐसा दूसरे को मानता है ये दुष्ट है ये मानना तो चलता है ईश्वर में नहीं मानना चलेगा तो व्यवहार भेद ही नहीं हो सकेगा वो तो बराबर ही कर देगा सबका तो वही बात है कि ईश्वर के अंदर मेरे प्रति ना हो जाए ऐसा हम ना करने सारा हमारे द्वारा ही होना है लेकिन हमारे द्वारा करने के बाद उसमें भी होगा अंतर केवल यही यही नहीं होगा हमको धक्का मारने से दीवार को कुछ नहीं होगा खड़ी रहेगी लेकिन अपना तो हानि होती रहेगी तो इसकी प्रतिक्रिया के कारण ये तो सीधे नहीं करता है लेकिन ईश्वर इतने नहीं रहता है क्योंकि वो बाद में करता है अपनी तरफ से करता है फिर तो हो गया कि उसने हमारा कर लिया इकट्ठा जो भी हम अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं ले लिया हो गया प्रभावी आगे प्रतिक्रिया करेगा तो ऐसी हो कि वो मेरी से उपेक्षा का भाव ना बना ले मुझसे कहीं वो ना कर दे हमको फेक ना दे यानी मैं हम उसके तक है या दुष्ट है ऐसा ना हो जाए हमारा आचरण अगर ऐसा होता है कि माना प्रिया भोजन श्री के जैसे चोर बोलते हैं ना तो क्या है फिर भगवान का, तो का मतलब ये हो जाए देखो दुष्ट व्यक्ति जो होता है आप उसके लिए कितना ही अच्छा करेंगे ना सोचेगा कुछ करा है मुझे कुछ हानि करेगा मेरी उसको की में दिन का बोलते है ना कोई कोई खतरा रहता है उसके साथ लगा हुआ अच्छा व्यक्ति बुरे व्यक्ति को कुछ भी भला करना चाहे फिर भी वो मान कि मुझे कुछ न कुछ करेगा ये मेरा दोष दंडित करे दु, दुख देगा मेरा विरोध करेगा तो मेरा छी जाएगी कि कोई भला करने के बाले प्रति भी हमारी भावना हो होने लगेगी हमारे पास इतनी दरिद्रता आ जाएगी कि छोटी छोटी वस्तुओं के बारे में भी हमको ले कहेंगे ना हट जाएक् होगा तो छोटे मोटे साधन का उसको नहीं रहेगा डर एक दरिद्र व्यक्ति जिसके पास केवल कटोरा है अब आंधी आएगी बारिश आएगी तो कटोरी पर ही तो ध्यान जाएगा कहीं ये भी ना उड़ जाए ध्यान देगा वहां कि कटोरा ना उठा के ले जाए मेरा तो यही पर यहां हो गया इतना ये यानी हम ऐसी भूखड़ स्थिति में न चले जाएं, कि हमको ये ना लगने जाए कि कल को भोजन मिलेगा या नहीं देगा कि नहीं है तो भावना विपरीत हो जाती है फिर फिर दूसरे को ही हम चोर डाकू सिद्ध करने लग जाते हैं बिगाड़ अपना होता है लेकिन सीमा से अगर हम बाहर चले जाते हैं तो अपनी बुद्धि सोचने लग जाते हैं बिल्कुल लेकिन ये होने के बाद ही होता है चोर आदमी ही दूसरे पर अधिक संका करेगा कि ये चुराना ले जाए नहीं तो वो व्यक्ति इतना ध्यान नहीं देता है फिर जो धूर्त होता है वो एक एक चीज को पकड़ता है सामने वाले जो तो उतना धूर्त सोच रहे हैं ये तो कहीं चुराना ले तो इसका मतलब है कि हम ऐसी दैनीय स्थिति में न चले जाएं कि हमको एक दाने के लिए भी तरसना पड़ जाए सोचने लग जाए कहीं ये मुझे मेरा न खा जाएगा हिस्सा जब वस्तु हमारे अधीन नहीं रहेगी ना तो जब उसके सामने भी कोई आदमी आएगा अब ये ले जाएगा मेरा ऐसी स्थिति हो जाती है यही है ने खाने की स्थिति ऐसी इतनी पतित ना हो जाए इतनी पतित हो जाए हमको भोज ही ना रहे वो ये भी ना लगने लग जाएगी कहीं ये लूट के ले जाएगा येगा पंक्ति में खड़े होते हैं ना भोजन के उसमें क्षेत्रों में देखिए कितनी मारामारी होती है पड़ता है ना तो उसमें कैसे मारा मारी होती कि ये ना निकल जाए कैसे निकल गया तो मेरा भोजन ले जाएगा ये मैं भूखा रह जाऊंगा तो ये सारी स्थितियां कब बन रही है जब वो प्रतिबद्ध हो गया मतलब अनुकूल से प्राप्त होने योग्य नहीं रहा नियम नहीं रहता है कभी भी कोई खा ले तो वो चिंता नहीं होगी ना अब लेकिन अब वो जब नियम बन गया कि ये अपना लेके दिखाएगा नंबर तभी घुसने देंगे नहीं तो नहीं घुसने देंगे वो हो रही है जब मारा मारी होने लग गई भोजन की कभी नहीं होती व्यक्ति भी व्यवस्थित होते तो ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती है बता रहा हूं ना कि बुद्धि जब बिगड़ जाती है ना अपनी यानी हम हाँ एक सामान्य स्थिति में जगह सारे दोस्त दूसरे पर डालते हैं तो नहीं ले पाते हैं अब हमको पदे पदे खतरा होने लग जाता है बहुत आप डरे हुए हैं अपने घर में बैठे हैं तो आपका भी मित्र आएगा ना तो भी गिवाड़ बंद कर लेंगे आप ये मुझे लगेगा कि मुझे मारने आ रहा है क्या ये बहुत गिर जाता है ना व्यक्ति तो किसी के ऊपर भी शंका करता है आप हो अपना हो चाहे पराया हमारी इतनी पतन्ना हो जाए कि कि हम हम भोजन के लिए भी तरसने लग जाएं तो यही कहेंगे कि आपने चुरा लिया तो मेरे भोजन चुराने लग जाओ मुझे ऐसा ना दिखने लग जाए कि आप मेरे भोजन को भी चुरा लेंगे लेने का मतलब है कि अब वो अपने आप खा जाएगा मेरा लेकर के हाँ हुआ की स्वयं भी ना चुराए जो दूसरे भी ना चुरा के ले जाए वो तो अब किसी पर भी लगेगा ना उसको तो इसका दूसरा व्यक्ति और हमारा पड़ोसी है वो भी हमारा विरोधी हो गया तो अब ये मानेंगे ने भेजा होगा इसने की तो ऐसे ही यानी हमको दिखता है ना देखो जिस व्यक्ति से हमको विरोध होता है उसके जो मित्र होते हैं साथी होते हैं उससे भी हो जाता है वो भी आता है तो हम कहते हैं भेजा होगा वो लेने के लिए ये होने लग जाती है फिर इस तरह से तो जब ईश्वर के हुआ तो ईश्वर के जितने भी आदमी सहायता करने वाले या ईश्वर के पक्ष में बोलने वाले सभी पर हमको विरोध हो जाएगी संशय चो रही तो उसके आदमियों के क्या है वो क्या करेंगे वो भी चुराएंगे हमारा बोली स्थिति यही है कि हमारे अंदर इतनी नीचता ना आ जाए अर्थ नहीं लिया जा सकता है क्योंकि वहां जो चोर कहा जा रहा है ना वो चोर व्यक्ति के रूप में उनको सिद्ध कर दिया जाता है कि ईश्वर व्यक्ति के रूप में है ऐसा अर्थ कर अर्थ को सिद्ध कर ना कि वो हमारा अर्थ जो है व्यापक है उसके पास सारी चीजें हैं वो सारी चीजें देता है किसी से नहीं लेता है ऐसा वो कहीं अर्थ सिद्ध कर दे तब आरोप नहीं लगेगा अब लेकिन वो बताते हैं कि नहीं व्यक्ति जैसा है वो कहीं हार जाता है वो ब गया फिर तो उसको वो यथार्थ मान लेते हैं कहीं पर जो ऐसा है वो जो व्यक्ति के होते हैं व्यवहार उसको वो मान लेते हैं कि ये ठीक है एक जगह भी आपने मान लिया तो आप तो विरोध नहीं कर पाएंगे ना अगर वो व्यक्ति किसी को बैठा के पढ़ा दिया ये एक जगह आपने मान लिया तो दूसरी जगह वो नहीं सुनता है कान से ये नहीं मना कर सकते आप अर्थ आपने एक जगह जैसा मान लिया उसके अनुकूल ही तो पूरा प्रकरण होगा ना चलेगा तो एक जगह अगर वो व्यक्ति मान लेते हैं उसको वो जैसे से पूरे व्यापक नहीं मानते हैं कभी भी एक ही देश में मानते हैं तो ईश्वर से विरुद्ध हो गया ना अब ये अब तो कैसे करेंगे उसकी व्याख्या एक देशी का संबंधी होता ही नहीं दूसरे की जात अब उस एक देसी के लिए जरूरी हो जाएगी कि दूसरे साधन अपनाए कई चीजें मैंने एक देसी मान लिया तो सारे दोष आ सा जाएंगे अब सिद्ध नहीं कर सकते हो कोई हेतु तो नहीं मरेगा देसी को सारे साधनों की जरूरत पड़ेगी संबंध बनाने के लिए बनेगा इन्हें संबंध अकेला उससे तो अब सारे साधन वन हो गया साधन होते ही हो गया निर्बल हो गया अब उस पर कोई व्याख्या नहीं चलेगी ईश्वर के लिए ऐसा नहीं है कारण जो इसके कहीं मिल रहे हैं, उसकी संगति फिर लग जाती के कारण होता है वो मानते है कि इसका जो था सृष्टि के बाद सारे कुछ किया है ज्ञान विज्ञान आदि फैलाना पैल जाता है ना दोषी हो गया तो दोषी व्यक्ति को दोषी करने में क्या पाता है फिर मतलब संगति नहीं लगती अर्थ यहां अपने को इतना ही लेना है कि अर्थ की संगति नहीं लग रही है व्यापक अर्थ नहीं बन पा रहा है वो पूर्वा पर नहीं हो रहा है उनका ईश्वर के साथ पूर्वा पर विरोध नहीं है उस सिद्धांत को मानते ही हुए कर रहे हैं यहाँ व्याख्या बन जाती है अंडा मानो मगवन शक्र निर्भे हमारे अंडो को बच्चों को नष्ट ना कर दे अभी इसमें क्या होगा कि जब व्यक्ति बहुत बुरा होने लगेगा अन्याय होने करने लग जाता है तो आगे जाकर करके उसका काम बंद होता है धीरे धीरे उसके प्रवाह रुकता है जाके सर्वदा नहीं चलता है। वो कहते हैं कि सदा अन्याय नहीं चलेगा तो अन्याय नहीं चलेगा मतलब आपकी अंदर ऐसा नहीं कर पाएगी तो ऐसा न कार्यो में तो ये बढ़ाना होता है उत्तम कार्यो की आगे या ये आगे वृद्धि नहीं होगी इसका मतलब है अन्याय कर रहे हैं हमारी अगली संति तैयार ना होगी ऐसी तो अगली संति तैयार ना होगा ये दुष्टों के लिए लागू होता है नियम ऐसे ना बन जाए कहीं हमको ये ना कहना पड़ जाए कि मेरा अगला ना हो कहीं उसको आप नष्ट करने लग जाओ बंद करने लग जाओ या ऐसी प्रार्थना या मेरी अगली संति को मार नहीं देना अपराध ही नहीं आता है तो अपराध नहीं आएगा तो निदान की अपेक्षा नहीं है अपराध आ रहा है इसलिए निदान उसको करना पड़ रहा है तो मूल चीज केवल यही में नहीं जाए माना पात्रा वो सब सारी चीजें थोड़ी थोड़ी यही आ जाएगी पात्रों में भी अब ऐसी स्थितियां ना हो जाएगी अब देखो जो गिलहरी है या जो जितने भी है ना सारा कुछ भी नहीं बचा किसी के पास नहीं बचता है तो हम ऐसी स्थिति में चल जाएगी कंज को मुझे चम्मच भी ना पकड़ भी नहीं पाए तो छिन गए ना सारे अब न कपड़ा पहन सकते न कुछ खा सकते न कुछ कर बना सकते न तो जेल में बैठा रहता है अंदर उसका नहीं होता है क्या लेकिन तो दिमाग भी चोरा कर दिया उतना अगर दिमाग दे देते दे दे तो मर जाते हो तो देना था उसको लेकिन बुद्धि भी नहीं देनी थी लेकिन दुख, तो नहीं होता दुख नहीं डाल दी दुख सीधा अनुभव नहीं हो रहा है लेकिन पदे पदे होता है अनुभव दुख की स्थिति है वो नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है आप देखिए अच्छे साफ सुथरे स्थान में रह रहे हैं और फिर आप गंदगी में चले जाओ कुछ दिनों के बाद आपकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी वो नहीं बुरा लगेगा आपको बुरा नहीं लगेगा लेकिन जैसे आप बाहर आकर के देखेंगे ना अब नहीं आप नहीं चाहेंगे मैं उसे में जाऊ दुख की है उसके साथ तमोगुण बढ़ जाता है या इस प्रकार हो जाता है लेकिन है दुख की स्थिति है वो नहीं हुआ ना अच्छे स्तर में जो होता है ना अनुभव सुख का वो सुख नहीं हो रहा है उसको बाधित भी होता है लेकिन बाधा उसको पता नहीं चलता है लेकिन बाधा तो होती है उसको जैसे अब ये वर्षा होती है कबूतर को देखो झाड़ो में कैसे मरते हैं ये मरते सबको दुख तो दुख की स्थितियां उतनी है उसको सुख वंचित हो जाना भी दुख है एक तो बहुत तीस जो होती है ना पीड़ा जैसे कट जाने पर होता है केवल इसका ही नाम दुख नहीं है जो अच्छे स्थितियों का अवरोध है सुख का वो भी दुख है जितनी भी बाधा ऊपर चढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं चढ़ पा रहे ये दुख है वो भी वश कुछ कर ही नहीं सकते नहीं रहते हैं, उनकी बुद्धि नहीं काम करती है, इतनी है कि हाँ दुखी रहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते सोच नहीं सकते है। तो नहीं रहता, है। रहता है लेकिन देखो ना गिलहरी कितना अच्छा वो घोसला बनाती है या दूसरे का ले लो बिल्ली का कुत्ते का ले लो आप बिल्ली का आप रखेंगे तो वो आपके बिस्तर पर बैठेगी आकर के नीचे नहीं बैठती है तो है ना कि मुझे ऐसा मिले ये पशु को देखो चावल आदि जो रोटी दे दीजिए खाते हैं कि नहीं खाते हैं भूज भी खाते हैं ये और रोटी भी खाते हैं तो अगर रोटी उसको मिलती है तो दौड़ के आते हैं कि नहीं है तो इसका मतलब अंदर इच्छा है ना उनमें भावना है चाह है अपेक्षा है उनमें लेकिन उपलब्धि नहीं है तो करें क्या तो उपलब्धि ना होने के कारण संभावना न दिखने से बुद्धि नहीं बनती है दरिद व्यक्ति बैठा हुआ है, वो योजना थोड़े बनाएगा कि कल मैं विमान से जाऊंगा जा ऐसी योजना विमान तो या जाएगा वो सोचेगा ना जो टिकट ही नहीं ले सकता क्यों योजना बनाएगा वो तो इनकी स्थिति इतनी नीची हो जाती है कि सोच ही नहीं सकती उस विषय में भावना रहती है अंदर लेकिन बुद्धि नहीं काम कर सकती वो स्तर नहीं आता है इनके सामने इसलिए उनको पता नहीं चलता है ये दुख तो होता ही है पर इतनी भी आत्मत्या कैसे कर लेता है, सोचता है सोचता सारा, नहीं सोचे तो नहीं मरेगा फिर ये भी नहीं मरता है कुछ लेता है वो सारा बुद्धि से तब तो उसको लगता है नहीं अब यहां रहना ठीक नहीं है बड़े सारे मर जाएंगे आधे से अधिक मर जाएंगे ऐसी आत्महत्या करके जितनी सारी इतनी पर... प्रतिकूल परिस्थितियां होती आता है गोली मिल जाती उसकी बीच में नहीं खा लेते हो वो।, वो भागते थोड़े इतने दूर तक वो देख रहे हैं चारों ओर घिर गया मैं अब मैं कहीं नहीं जा सकता तो अपने आप मर जाऊं पर वो नहीं सोच सकते फिर मारे जाते हो ऐसी स्थितियां देंगे तो मर चलेगा ही नहीं व्यवस्था नहीं चलेगी इसलिए वो भी अवरोध कर रखा है इसको नहीं मरने देते दंड भी तो देना है ना तुम तो बार बार मर जाएगा वो तो कोई दंड नहीं लेगा वो सारी स्थितियां बनी मतलब बुद्धि का भी स्तर होता है जैसा शरीर मिल रहा है ना शरीर में वो दंड सहने लायक भी तो चाहिए ना क्षमता मारता तो नहीं है ना वो व्यक्ति उसको नहीं मारता इसलिए कि जीवित रहेगा तभी तो भोगेगा वो तो मर जाएगा तो भोगेगा कौन इसको उसको दवाई देके सब कुछ दे करके भी रखते हैं ठीक उसको पर इतना भी ठीक नहीं रखते है कि बिल्कुल रहे होते हैं पर मरने भी नहीं रहते हैं उसको तो ऐसी ही हो तो इतना नहीं सोचेगा वो तो वो भी जिला करके रखता है और धन भी देता है उसको पूरा कराता है इसलिए स्थितियां नहीं बनती है। माना पात्रा तो हमारे पात्र भी ना टूट जाए यानी पात्र भी हम से वंचित कभी हो जाए ऐसा हमारा जीवन ना होने जाए सहजानुसारे जो हमारे सहज है स्वभाव से अनुकूल सुख हमको चाहिए सुख के हमें साधन चाहिए